लेसन ट्वेल्व मैं छात्र हूं तुम सुंदर लड़की हो लड़की का चेहरा लाल हो गया बिल्लियां रास्ता काट रही हैं दरवाजे खुल गए होंगे सीता और सुशीला आ गई राम और लक्ष्मण आ गए राम और सीता आ गए एक सेब और केला रखे हैं एक स्टूल और मेज रखे हैं एक मेज और कुर्सी रखी हैं पेज नंबर एट्टी टू फल और मिठाइयाँ रखी हैं रोटियाँ और समोसा रखे हैं फल नमकीन और मिठाइयाँ तीनों रखे हैं ताऊ और ताई दोनों आए हैं नानी जी मौसी और ममेरी बहन सब चली गईं इस बाज़ार में फोन गाड़ी फर्नीचर आदि सामान बिकता है यहाँ गाय बैल भैंस बकरी आदि पशु घास चरते हैं वन में शीशम जामुन अमलतास आदि वृक्ष प्रमुख रूप से पाए जाते हैं सरसों जौ बाजरा आदि फसलें खेत में उगाई जाती हैं इस वर्ष फुटकर व्यापारी को कितना लाभ या हानि हुई मैं या मेरी बहन जाएगी मैं और तुम गाना गाएंगे मैं और वह गाएंगे तुम वह और मैं गाएंगे तुम और वह जाओगे तू और वह जाएगा तुम और वे कब आओगे कौन कौन जाएगा कौन कौन जाएंगे मेज पर क्या क्या था पेज नंबर एटी फोर कमला ने आम खाया लड़के ने चाय पी है मैंने मोहन को पैसे दिए थे लड़कों ने कई पुस्तकें खरीदी थीं, आपने टैगोर की कविताएं पढ़ी होंगी काश हमने ताजमहल देखा होता मैंने अपनी बहन को किताब दे दी बच्चा रोटी खा गया बच्ची रो उठी वे आदमी चल दिए रावण मारा गया यहाँ उर्दू बोली जाती है मुझसे रोटी नहीं खाई जाती राधा को सब चीजें प्राप्त हो गईं, रमेश को अपनी भूल मालूम थी सुधीर को भूख लगी है अशोक को एक मकान दिखाई दिया राम को खाने तक की फुर्सत नहीं थी मोहन के पास बहुत पैसे थे हाथी के एक सूढ़ होती है घड़ी की दो सुइयां होती हैं सुशीला ने प्रतिभा को देखा प्रजा ने उस महिला को रानी बनाया मुझसे उठा नहीं जाता राजलक्ष्मी को दिल्ली बुलाया गया सांप को रस्सी माना गया पेज नंबर एट्टी सिक्स कहा जाता है कि उस मकान में भूत रहता है मैंने कहा कि वह काम करेगा ऐसा प्रतीत होता है कि वह नहीं आएगा अमलतास खेत चेहरा जामुन जौ टीबी नमकीन प्रजा प्रतीत फर्नीचर फसल फुटकर फुर्सत फोन बाजरा भूल भैंस रस्सी वृक्ष शीशम समोसा सरसों सांप, सुई स्टूल, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, पंचम षष्ठ, ष्त अष्टम नवम दशम एकादश, द्वादश